श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरानंद प्रौढ़ावस्था में स्वदेशी आंदोलन के समय तथा उसी प्रकार वृद्धावस्था में महात्मा गांधी के आंदोलन के समय उनके वाक्यों से अक्सर ही स्वदेश प्रेम अभिव्यक्त हुआ करता था उनकी धारणा थी कि गांधी जी राजनीति के क्षेत्र में स्वामी जी के आदर्श का ही अनुसरण कर रहे हैं देशबंधु चित्रंजन दास भी उनके प्रीतिभाजन हुए थे इसलिए अंतिम संया में लेटे हुए भी यदा यदाकदा उनके मुख से चित्ररंजन दास का नाम उच्चरित होता था देश के बालकों के चरित्र गठन तथा सच शिक्षा के लिए प्राचीन आदर्श के अनुसार ब्रह्मचर्य विद्यालय की स्थापना होना यह भी उनकी एक हार्दिक आकांक्षा थी युवा साधुओं को वे इस कार्य में प्रोत्साहित किया करते थे उन्हीं की प्रेरणा से स्वामी सद्भावानंद ने मिहिजाम में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की स्थापना की थी जो बाद में स्थानांतरित होकर देवघर चला गया वृद्धावस्था में उनके लिए अन्य कोई कार्य करना संभव न था अतः सच्चर्चा के द्वारा ही वे लोगों की सेवा किया करते थे इस श्रम के कारण काफी थक जाने पर भी वे कर्तव्य बोध के फलस्वरूप उससे विरत नहीं होते थे एक दिन वे सेवक के साथ चुपचाप बैठे थे अचानक कह उठे अब और नहीं कह सकूंगा। सेवक अचरज में पड़ गए कि कोई कार्य न करते हुए भी हरि महाराज और न कर सकने की बात क्यों कह रहे हैं उनके पूछने पर हरि महाराज ने उन्हें शांतिपूर्वक समझा दिया कि जागतिक दृष्टि से वे भले ही कोई कर्म न करते हुए प्रतीत होते हों पर फिर भी जिन सेवकों या भक्तों ने उनका आश्रय लिया है तथा जो लोग दो चार सद वचन सुनने की आशा में उनके निकट बैठे रहते हैं उन सब के कल्याण की चिंता उन्हें करनी पड़ती है एवं अपने ज्ञान भंडार में से अमूल्य रत्न निकालकर निरंतर वितरण करने पड़ते हैं जो यह कार्य करते हैं वे ही जानते हैं कि यह कितना श्रमस्राद्ध है दूसरे लोग भला इसे कैसे समझ सकेंगे